जिस वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित होने से उसको ज्ञान शब्द से कहा जाता है और ये वृत्ति उस चैतन्य का अभिव्यंजक होता है वृत्ति हो तभी चैतन्य अर्थात जीव अपने आप को जानता है मैं चेतन हो वृत्ति चार प्रकार की कहा गया क्या क्या चार प्रकार कहा गया संशय निश्चय गर्भ स्मरण टीका में वृत्तिया हो गया ना वृत्तीवचिन्न सन्निकर्ष जन्य जो वृत्ति वृत्ती अवचिन्न चैतन्य ये चैतन्य को ही प्रत्यक्ष कहा जाएगा अर्थात क्योंकि वेदांत मत में ब्रह्म ही प्रमा चैतन्य ही प्रमा पर वृत्त अतरण परिणाम वृत्ति अंतकरण का परिणाम है तद घटक वृत्तिमत अंतकरण निरूपण न प्रकृत असंगतम द्रष्टव्य वृत्ति अंतकरण का परिणाम है और ये वृत्ति प्रत्यक्ष का घटक है क्यूँकी प्रत्यक्ष हो गया वृत्ति अव चैतन्य को प्रत्यक्ष कहा जायेगा तो वृत्ति उसका घटक हो गया वृत्त अंत करण परिणाम तद घटक तद घटक प्रत्यक्ष घटक प्रत्यक्ष का घटक हो गया वृत्ति तद घटक वृत्ति मत अंत करण निरूपण वृत्ति मद अंतकरण वृत्ति हो गया उसका घटक चैतन्य भ्रमा का प्रत्यक्ष का घटक ऐसे वृत्ति वाला जो अंतकरण उसका निरूपण न चार प्रकार के हो गए गया संशयादिण परिणाम वृत्ति चतुर्विधा एवं संशयादि विषयाकार परिणत विविध वृत्ति भेदेन एकम एक अंतःकरणम् अंतःकरण तो एक है कि तो संशयादि विषयाकार से परिणत तो हो गया जो वृत्ति वृत्ति चार प्रकार की हो गई तो चार प्रकार की हो जाने से ये अंतकरण को चार प्रकार ऐसे कह दिया जाता है तो है तो अंतःकरण है संशयाकार वृत्ति मत अंतःकरण को कहा जाएगा मन इत्याख्या आचार्य इत्या आख्याय है निश्चयकार वृत्तिमत बुद्धि रीति उचित निश्चयाकार वृत्ति वाला अंतकरण उसको बुद्धि कहा जाएगा गर्भाकार वृत्तिमत अंतकरण अहंकार अभिधीय स्मरणाकर वृत्तिमत चित्तमित व्यपिश्य अच्छा टीकाकार यहाँ अपना विद्रोहता दिखाएंगे संशयाकार को तो आख्याय कहे निश्चयकार में तो उचित है गर्भाकार में तो और स्मरणाकार में व्य अलग शब्दी समान धातुक धातु है कैसे समान धातु है है धातु एक ही कहने से उचेते उचेते जो अर्थात जिनको ये शब्दों में महत्व नहीं है वो उचेते उचेते लेकर के पार हो जाएंगे ये देते है तो ये इसको हमारे जो दिन कहते हैं कहीं कहीं कहते हैं बुद्धि पैसा <laughs> शोक्ति विभाग पूर्वाचार्य सह तो इस प्रकार की जो चार प्रकार के विभाग कर दिए ग्रंथकार ये कहते हैं ये पूर्वाचार्य सम्मत मूल में एवं विधा वृत्ति विधवृत्ति अंत करण मन बुद्धि अहंकार चित्तमित व्याख्या व्याख्या तदुक्त मनोबुद्धिकारित कर्णमातर संशय निश्चय गर्भस्मर विषया इन मनोबुद्धिचित्त अहंकार अं, चि कंशय गर्भस्मरण इन विषया ये चार प्रकार की अतक स्थिति विषय ये चार हो गया है वृत्ति वृत्ति वृत्ति मतो अगर भिन्न हो जाएगा विशेषण भिन्न हो जाएगा तो विशिष्ट विषय भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो वृत्ति भेदे वृत्ति मतो भेदात इसलिए अंतकरणम करण मन आदि भेदे नतुर्थम और संशयादय अमी विषय संशय निश्चय गर्व और स्मरण ये चार विषय हो गए एक कार वृत्ति तो ये सब वृत्ति का विषय बनते हैं है निश्चय इत्यादि होने पर ये वृत्ति का नाम से अंतकरण का नाम भी उसी प्रकार ए विषय का नाम से वृत्ति का नाम उसी प्रकार पड़ गया विषय जब संशय हो जाता है हम कहते हैं संशयाकारा वृत्ति संशयाकार वृत्ति होने से तदव अंत को मन कह देते है इसी प्रकार की अलग अलग अनंतकरण का नाम हुआ मनोबुद्धि चितंकार वृत्ति हो गयी ये चार संशय ये चार। अच्छा, ये अच्छा वृत्ति का विषय हुआ वृत्ति का विषय ये चार हुए वृत्ति मत हो गया अंतकरण अंतकरण का नाम पड़ता है मनोबुद्धि का। ये रूपों में तो नाम चितंकरण ये सब अंतकरण का ही अलग अलग नाम अंतकरण का के चार चार चार प्रकार वृत्ति वृत्ति का का यह किसको कहे? एवं भेदेन। भेद हुआ। अंतकरण मनोबुद्धि हाँ बुद्धिया है स्पष्ट अंतकरण मनोबुद्धि अहंकार अंत करण का ही चार प्रकार की नाम होता भी तो, है नो बात नहीं है अभी है की नाम वृत्ति का होता है अथवा अंतकरण का होता है अंतकरण का परिणाम ही वृत्ति है वृत्ति का उस प्रकार की नाम नहीं होता है वृत्ति को कहा जाता है विषय के अनुसार वृत्ति का नाम होता है विषय चार प्रकार अलग अलग हुआ विषय के अनुसार वृत्ति का नाम होगा विषय अगर संशय है वृत्ति का नाम होगा संशयाकारा वृत्ति तो वही वृत्ति की अभी जो परिणाम हो तो गया परिणाम रूप हो जाएगा तो वही विशिष्ट अंतकरण हो गया मतलब वृत्ति रूप वृत्ति विशिष्ट वृत्ति विशिष्ट अंतकरण होगा जो वृत्ति विशिष्ट अंतकरण का माना नाम माना नाम हुआ किंतु अभी वृत्ति विशिष्ट अंतकरण को मनो कहा गया तो ये मनो नाम अंतकरण का हुआ वृत्ति का नहीं हुआ वृत्ति विशिष्ट अंतकरण को मनो कहा गया अर्थात वृत्ति का नाम नहीं होता है वृत्ति का नाम होगा संशयाकारा तो विषय हो गया संशय वृत्ति हो गया संशयाकार अंतकरण हुआ मनो तीन अलग अलग हो गया विशिष्ट अंतकार हो गया मनोवृद्धि हाँ विशिष्ट अंतर वृत्ति होने पर ही इनका नाम इस प्रकार पड़ेगा विशिष्ट इसलिए ना प्रकृत प्रतिकूलता अर्थात ये प्रकरण का ये क्योंकि और वृत्ति विशिष्ट अंत ये विचार होना होता है जब ये तत्व बोध में थोड़ा कहे हैं किंतु है कि वहाँ इतना स्पष्ट नहीं कहे तो वो तो संक्षेप का भी संक्षेप है ना संक्षिप्त तमो तो तो कह जाते वो ग्रंथ तो उसमें किंतु भगवान वाज्य कर दृष्टि सृष्टि वादे तो कह दिए जब तक तो यावत तिष्ठति तो, तो ये भेद को लेकर के जब तक रहेगा जीव ईश्वर का भेद जब तक रहेगा तब तक वो बंधन में रहेगा तो ये जीव विद्या के बसत अपने में ही जीव ईश्वर भेद जीव ही कल्पना करता है तो दृष्टि तो से इसी बात कह दिया तत्व बोध में सबसे प्रारंभिक ग्रंथ किंतु सबसे ऊंचा तक ये हो गया उसमें न क्रम इसी क्रम से क्यों का ऐसा कुछ नहीं है वास्तविक क्या है ना ये पहले संशय होता है आगे निश्चय होता है पहले संशय होता है आगे निश्चय होता है वास्तविक क्या है की यह साधक का स्थिति को लेकर के होता है हम लोग जब पहले इस मार्ग में चले चलें अगर हम लोग ध्यान रखे होंगे पहले पहले तो हर जगह में संशय होगा हर कहने में संशय होगा तो कहते भगवान कहते ना बिना शि संशय आत्मा ये करना है ये नहीं करना है ऐसे संशय होगा किंतु धीरे धीरे जैसे मार्ग में आगे चलेंगे संशय होता है अर्थात हमारा ये अंतकरण मनोरूप ही अधिक लेता है हर जगह में संशय कराएगा अर्थात कहीं कुछ कार्य ठीक से करने नहीं देगा बड़ा कठिन अवस्था है अवस्था आगे आगे जब धीरे धीरे ये शुद्ध होता है ये बुद्धि रूप लेने लगेगा अर्थात एक बार विचार करेगा इसमें ये अच्छा है इसमें ये अच्छा नहीं है ये निश्चय करेगा तुरंत ही निश्चय करेगा जब और आगे चलेगा बिल्कुल संशय नहीं आएगा सीधा निश्चय करेगा जाना है तो, तो जाना ही है बस हम लोग जाना है नहीं जाना बारिश आ गया ये होगा वो सब नहीं होगा ये अर्थात बुद्धि आएगा और बुद्धि जब निश्चय करेगा उसके पीछे अहंकार सर्वदा रहेगा क्योंकि तो ये श्यामी इस प्रकार निश्चय कर दिया बुद्धि उसका पीछे अहंकार रह करके क्या कहता है अहम निश्चि जब भी बुद्धि काम करेगा उसके पीछे अहंकार रहेगा और फिर ये घटना घटने के बाद चाहे मन का घटना हो चाहे बुद्धि का घटना हो चाहे अहंकार का घटना आगे तीनों को स्मरण रखेगा फिर वो बाद में होगा क्रमम इसी क्रम में ही होता है घटना भी इस क्रम में होता है प्रत्यक्ष घटक वृत्ति स्वरूप अभिधा प्रत्यक्ष का घटक हो गया वृत्ति ये वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय अवचिन्न चैतन्य प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य सब इसका घटक हो गया वृत्ति अच्छा ये ज्ञानगत प्रत्यक्ष का जो विचार है उसमें वृत्ति चैतन्य और विषय चैतन्य उसमें घटक है वृत्ति जब विषय प्रत्यक्ष है वहाँ वृत्ति का बात नहीं है वहाँ तो प्रमाता और विषय है इसलिए अभी प्रत्यक्ष घटक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान चैतन्य उसका घटक घटक अर्थात व्यंजक कह कर करके वृत्ति स्वरूपम अभिधाय विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभिन्न वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय चैतन्य वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य ये दोनों समान होंगे तो कौन सा प्रत्यक्ष है ज्ञानगत उसका कहते है चैतन्य रूपम पुख्तम प्रत्यक्षम अर्थात ज्ञान गर्श ज्ञान को जो हम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का विभाग करेंगे तत्व मूल में तत्व प्रत्यक्षम दिविधम तो ये प्रत्यक्ष दो प्रकार के है सविकल्पक निर्विकल्पक भेदा प्रत्यक्ष नए एक लोग भी इसी प्रकार विभाग करते हैं जो अनुभव दो प्रकार सविकल्पक निर्विकल्प का भेदा टीका में तत्र प्रथमो उद्दिष्टत्वात् सकलवादी सम्मतवाद अखिल व्यवहार प्रयोजक आदो सविकल्पक लक्ष्य प्रथम उद्दिष्ट जब विभाग करते हैं तो सविकल्पक निर्विकल्पक प्रथम कहते हैं सविकल्प का इसलिए प्रथम उद्दिष्ट सकल वादी सम्मतवा सभी कल्प ज्ञान तो सभी लोग मानते हैं विषय विशिष्ट ज्ञान पर अखिल व्यवहार प्रयोजक सभी कल्प ज्ञान से ही व्यवहार होगा तो इसलिए आदो सभी कल्पकम रखी थी मूल में त्र सिकल्पकम सभी का ज्ञान क्या है वैशिष्ट अवगाही ज्ञानम वैशिष्ट को अवगाहन करेगा सूचन करेगा ये वैशिष्ट क्या है कहते विशिष्ट से भाव इति वैशिष्ट विशेष में विशेषण आने से हम उसको विशिष्ट कहते हैं आ, हम कहते हैं कि भूतल में घट है तो अभी भूतल में घट है ना भूतल में घट का संयोग है वास्तविक तो भूतल में क्या है संयोग है भूतल में घट नहीं है भूतलो में घट का संयोग है संयोग संबंध है ना अर्थात भूतल और घट तो का बीच में संयोग हुआ तो अभी पहले केवल भूतल था अभी उसमें घट आ गया हम कहते हैं कि अभी विशिष्ट भूतल हो गया भूतलों को विशिष्ट कह दिए तो भूतलों को विशिष्ट कह दिए भूतल में वास्तविक क्या चीज आया संयोग आया तो आने से भूतल हो गया विशिष्ट विशिष्ट धर्म वैशिष्ट तो भूतल में भी क्या धर्म आया संयोग होगा। ये संयोग ही वैशिष्ट अर्थात वैशिष्ट्य शब्द का अर्थ संबंध कहीं संयोग होगा कहीं समय होगा वैशिष्ट शब्द का अर्थ संबंध सविकल्प का ज्ञान क्या है वैशिष्ट्य अवगा ही ज्ञान अतः संबंध को जो कहेगा जिस ज्ञान में संबंध का भान होगा उस ज्ञान को कहेंगे सभी ज्ञान निर्विकल ज्ञान में कोई संबंध का भान नहीं होगा वो तो केवल एक ही पदार्थ आएगा घटत्व कहने से घटत्व का ज्ञान होगा टीका में तत्र मूल में तविकल तत्र सभी का अर्थ मध्य कई और मध्य अर्थात सविकल्पक निर्विकल मध्य विकल्पो वैशिष्ट तेना सह वर्ततेम सविकल्पकम अर्थात सवैशिष्ट वैशिष्ट सविकल्पकम वैशिष्ट विषयकम अर्थ वैशिष्ट को विषय करेगा जो ज्ञान वैशिष्य का अर्थ संबंध सम्बध को विषय करेगा घट का सविकल्प का ज्ञान कहेंगे घट घटत्व समवाय तीनों को विषय करेगा इस ज्ञान को सविकल्प अर्थात सभी कल्प ज्ञान में संबंध विषय बन करके रहेगा मूल में कहा वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम तो वैशिष्ट्य अवगाही भी कहा ज्ञानम भी कहा तो इसके लिए टीका में कहते हैं तथात्वम तो तुम खाली अगर वैशिष्ट्य अवगाही कहेंगे तो इच्छा दो अतिव्याप्त इच्छा में भी, भी विषय का वैशिष्ट्य आता है इच्छा में विषय रहता है इच्छा दो अति व्याप्तम उत्तम ज्ञानम वैशिष्ट को अवगाहन कराए और ज्ञान भी हो उसको सविकल्प को ज्ञान कहेंगे ठीक है खाली ज्ञानम कह दीजिए ज्ञानम सविकल्पकम कहेंगे ज्ञानम कहने से तत्व तत्व अर्थात सभी सविकल्पकम इतना कहेंगे तो निर्विकल्प के अति व्याप्ति इतनी अतः उत्तम वैशिष्ट अवगाही उदाहरण यथा घटम अहम जाना इत्यादि ज्ञानम तो घटम अहम जाना ये ज्ञान अयम घट नहीं अयम घटो अलग है घटम अहम जाना अर्थात ये नया एक लोग इसको कौन सा ज्ञान कहेंगे वेदांत इसको प्रमा कहता है अर्थात जो कि साक्षी का प्रतिबिंब न होना वृत्ति में प्रमाता को ज्ञान होगा अयम घट साक्षी ज्ञान है कि घटम अहम जाना ये प्रमा है विद्यापति के द्वारा है। तो इसको ये प्रमा शब्द से ये कहेंगे क्योंकि वेदांत का मत में प्रमा हो गया चैतन्य साक्षी साक्षी का संबंध अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो प्रमा नहीं होगा तो कहेंगे अयम घटो जब कहते हैं फिर ये प्रमा है नहीं है यहां तो साक्षी का नहीं साक्षी अगर नहीं होगा तो अयम घट ये ज्ञान भी नहीं होगा क्योंकि कि वेदांतिकट ज्ञान जिस समय में होगा घटम जाना में उसी समय में होगा तो इसलिए वो साथ में है ही तभी वो रहने पर ही हम इसको प्रमा कहते हैं अगर घटम जाना में ये नहीं रहेगा अयम घटो ये ज्ञान होगा ही नहीं वो रहने से ही अयम घटो ये ज्ञान जाकर होगा ये दोनों एक साथ होगा अर्थात अयम घटो ज्ञान है तो घटम जाना में रहेगा ही रहेगा और वास्तविक वही प्रमा है किंतु हम इसको प्रमावल करके व्यवहार करते हैं वृत्ति को प्रमावल करके व्यवहार करते हैं ठीक है मैं इसको स्पष्ट करते हैं। घटम अहम जाना इत्यादि ज्ञानम घट रूप विशेषण विशिष्ट ज्ञान अवगाही ज्ञान ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान है ये घटम अहम जाना ये ज्ञान एक ज्ञान को विषय करता है तो ये कौन सा ज्ञान को विषय करता है अयम घट को विषय करता है इसी को ही वास्तविक प्रमाण कहा जाएगा घटम हम जाना इत्यादि ज्ञानम, घट रूप विशेषण विशिष्ट ज्ञान ये हो गया अयम घट इसको घट ज्ञान कहते हैं घट ज्ञान में विशेषण हो गया घट गोट तो घट रूप विशेषण विशिष्ट जो ज्ञान हो गया घट ज्ञान कहते हैं उसको अवगाहन कराने वाला ये ज्ञान हुआ तो होने से वैशिष्ट अवगाही इत घट रूप विशेषण को विशिष्ट मतलब ज्ञान विषय करता है जो ज्ञान उस ज्ञान को भी ये विषय करता है अर्थात यहाँ हुआ कि व्यवसाय ज्ञानों में संबंध है अनुव्यवसाय ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं यहाँ अर्थात घट में हम जाना ये अनुव्यवसाय स्थानीय ज्ञान है और वैशिष्ट कहाँ है व्यवसाय ज्ञान में घट ज्ञान में घट विशेषण बनकर के है उस ज्ञान को विषय करता है ये घटो में हम जाना है और इस ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं वास्तविक में व्यवहार होने के समय में अयम घटो को प्रमा कहते हैं क्यों कहते हैं कि वैदानी कहता है ये दोनों सर्वदा साथ साथ होंगे ही होंगे अर्थात ज्ञान होगा और, हो और दृष्टि का दृष्टा उसको प्रकाश नहीं करेगा ऐसा होगा ही नहीं वृद्धार विचार हो रहा ना। तो है ना दृष्टि दृष्टि है दृष्टि का द्रष्टा उसको विषय नहीं किया ऐसा बनेगा ही नहीं यदा दृष्टि भवेद तथा दृष्टि द्रष्टु विषय भव्य कहा गया ऐसे दृष्टि अर्थात विषय ज्ञान जब होगा साक्षी उसको विषय करेगा ही करेगा इसलिए वो विषय ज्ञान को हम भ्रमा कह देते हैं क्योंकि ये तो सर्वदा साथ में रहेगा ही रहेगा नया अगर क्षण दूर कहेंगे वेदांति लोग कहेंगे तो तुरंत सर्प गया तो फिर उसको सर्प का अनुसा ज्ञान तो फिर नहीं होगा वेदांति कहता है समान क्षण में होता है इसलिए ज्ञान तो हुआ ही हुआ दोनों तो तो एक वृत्ति नहीं एक प्रमाता का वृत्ति एक अविध्या का वृत्ति दो का अलग अलग है इसलिए एक समय में दो हो पाएंगे अगर एक ही अंतकरण का दो होगा तब तो नहीं आय लोग कहेंगे कि एक समय में दो हो नहीं पाएगा क्योंकि आत्मनोस एक होगा क्योंकि मन अनुरूप है इसलिए आत्म मनोस एक समय में एक होगा एक से अगर व्यवसाय ज्ञान होगा तो उस समय में वो आत्मनोस होगा अगला क्षण में दूसरा आत्म मनुष्योग होकर व्यवसाय ज्ञान बनाएगा वेदांत में ऐसा नहीं वो कहते हैं वो तो अंतकरण का वृत्ति तो अविद्या का वृत्ति है इसलिए एक साथ होगा दोनों आगे ठीक है मैं निर्गतो विकल्प ये हो गया सभी विकल्पो के लिए विषय हो गया अर्थात तो वैशिष्टो को विषय करेगा मूल में निर्विकल तुम संसर्ग ही तो को ज्ञान है जिसमें संसर्ग का भान नहीं होगा न एक लोग भी कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान में कोई प्रकार का भान नहीं होगा इसलिए घट ज्ञान होने से पहले घट घटत तो समवाय ये सब का ज्ञान पहले होगा घट का निर्विकल्प ज्ञान होगा घटत्व का निर्विकल्प ज्ञान होगा आगे स विकल्प का ज्ञान होगा निर्विकल्प संसर्ग अनम तो किन्तु तो कौन सा किस प्रकार की उसको कहते हैं स्वयं देवदत्त तत्व मस्यादि वाक्य जन्य ज्ञानम यह निर्विकल्प का ज्ञान इसको आगे विचार करते हैं टीका मैं निर्गतो विकल्पो इति इति अर्थ स्मादिकेत द्वितीय लक्ष्य थे निर्गतो विकल्पो यस्मा जिसमें विकल्प है नहीं निर्गत पहले था अभी निकल गया ऐसा नहीं है अर्थात नयो अस्थ्य नाम कुछ अर्थ में अवित संसर्गो विशेषण विशेष्य संबंध संसर्ग क्या है विशेषण विशेष संबंध ये संसर्ग शब्द का अर्थ हो गया वही हो गया वैशिष्ट्यम अर्थात ये तीनों समानाधिकरण पद है वैशिष्टम इति यावत तदरहित तो जो नहीं रहेगा उसको कहेंगे कि निर्विकल्प कम नहीं रहेगा उदाहरण आह यथा स्वयं देवदत्ता टीका में तो ये स्वयं देवदत्त में ये संबंध कैसा भान नहीं होता है उसके लिए कहते हैं देश काल उपलक्षित देवदत्त लक्षण अभेद विषय स्वयं देवदत्त इंद्रियजन्य ऐक्य प्रत्यक्षादेश भान संभव अच्छा शाब्दे तो ज्ञान तात्पर्य विशेष अभी सिद्धांत कहता है कि स्वयं देवदत्त ये जो ज्ञान है ये इविकल्पक ज्ञान किंतु तो जब सो एवं इस प्रकार के कहते हैं तो सह कहने से देश काल का भान आता है कहने से भी देश काल का भान आता है हम देश काल से उपलक्षित पिंड मात्र को लेते हैं पिंड मात्र को जिस समय में लेते हैं ये उपलक्षण होता है तो ये संबंध भी वहां भान में आएगा क्योंकि हम सह पद से उसको लेते हैं तो संबंध अर्थात प्रत्यक्ष अगर हो रहा है अयम देवदत्त कहकर के संबंध का भी अयम देश काल का संबंध का भान भी हो रहा है साथ में अयम कहने का समय स कहने का समय में ठीक है अभी वो और भान नहीं है किंतु अयम कहने का समय में देश काल का संबंध का भी भान होगा इसलिए प्रत्यक्ष स्वयं देवदत्त जो है वो तो निर्विकल्प नहीं होगा किंतु जब कोई शब्द कहेगा स्वयं देवदत्त ये ज्ञान प्रत्येक निर्विकल्प को होगा तो ये ज्ञान कैसे हो जाएगा स्वयं देवदत्त कोई दूसरा नहीं कहता है वो देखता है देवदत्तों को और अंदर में उसका आ जाता है स्वयं देवदत्त ये प्रत्यक्ष हुआ उसका प्रत्येक ज्ञान हुआ और दोनों खड़े हैं देवदत्तों को देख रहे हैं दूसरा व्यक्ति कह दिया स्वयं देवदत्त ये हुआ कह के ये शाद ज्ञान हुआ ये ज्ञान ये निर्विकल्प को हुआ पहले विचार हुआ था कि विषय अगर प्रत्यक्ष है तो वो ज्ञान को शाब्द ज्ञान को भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा ऐसे कहा था अभी दूसरा व्यक्ति नहीं कहेगा एक आदमी देवदत्त को देख रहा है स्वयं देवदत्त ज्ञान हुआ ये निर्विकल्प को नहीं होगा ये विचार कहेंगे और दोनों आदमी मिलकर के देख रहे है एक आदमी कह दिया स्वयं देवदत्त ये ज्ञान किंतु निर्विकल्प हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा ये भी तो प्रत्यक्ष है आपने पहले कहे थे तो प्रत्यक्ष होने पर भी अभी दूसरे आदमी जितने अंश कहता है शब्द से उतने में ही तात्पर्य है जब प्रत्यक्ष से ग्रहण करता है वहां तात्पर्य का विचार नहीं आएगा इसलिए संबंध को भी ग्रहण कर लेगा किन्तु जो शब्द कहने वाला कहता है अब उस समय में वो संबंध को छोड़ करके केवल अंश को ही ग्रहण करेगा संबंध उसका प्रत्यक्ष हो रहा था किंतु तो शब्द में वो तात्पर्य नहीं है तात्पर्य नहीं होने से वो विषय सामने में होने पर भी उसको ग्रहण में नहीं लेगा ये जो ज्ञान आएगा उसको कहेंगे निर्विकल्प ज्ञान होगा क्यों इस प्रकार होगा अगर दिख रहा है तो क्यों उसको नहीं लेगा कहेंगे दिखने पर भी तात्पर्य वो नहीं है तो जैसे कहते हैं ना अर्जुन का चिड़िया वाला घटना तात्पर्य नहीं होने से वो बाकी वृक्ष इत्यादि बाकी जो चिड़िया का शरीर इत्यादि वो सब अर्थात तो ग्रहण नहीं होगा अगर कोई शब्द नहीं कहा तब तो प्रत्यक्ष ग्रहण होगा तो सारे संबंध का ग्रहण होगा शब्द कहेगा तो शब्द का नियम है कि तात्पर्य भी शब्द बोध में कारण है वेदांत का मत में नहीं लोग बेसव कार्य लेते हैं तो वेदांत कहेगा तात्पर्य भी कारण है इसलिए तात्पर्य जितने अंश उतने अंश ही यहाँ ज्ञान का विषय माना जाएगा तात्पर्य में संबंध नहीं होने से संबंध कोई विषय नहीं करेगा निर्विकल्प होगा ये यह यहाँ विचार दिखाएंगे कहेंगे अरे तात्पर्य अर्थात सामान्यत ऐसे भक्तुर इच्छा तात्पर्य किंतु वेदांत में उस प्रकार नहीं है वक्ता का इच्छा कहेंगे तो सब दिखाएंगे अतिव्याप्ति होगा अव्याप्ति होगा अर्थात ये जितना अंश कहना चाहता है उतना ही तात्पर्य होगा था था था। हाँ पिंड मात्र का ज्ञान करना है संबंधों को देश कालों का ज्ञान कराना उसका तात्पुरियों नहीं है। तो विचार से तात्पर्य वक्तु इच्छा तात्पर्य लिया जाता है नहीं। नहीं। किन्तु कहीं कहीं ये घटता नहीं बोलकर वेदांति लोग को निष्कृष्ट लक्षण कहते हैं जैसे वेदांति लोगों का निष्कृष्ट प्रमा का लक्षण हो गया चैतन्य जो साक्षी का अविध्या ज्ञान इन व्यवहार में तो ये प्रमात्रवृत्ति को ज्ञान कह करके चलेंगे तो इसी प्रकार के। में भी प्रकारों का लक्षण कुछ अलग होगा व्यवहार में तो तो चलेगा देश काल देवदत्त मेंक्षण अभेद विषये देवदत्त लक्षण रूप जो अभेद अभेद विषये स्वयं देवदत्त इंद्रिय जन्य ऐक्य प्रत्यक्ष इंद्रिय इंद्रिय क्योंकि अभिअय का इंद्रियजन्य ज्ञान हो रहा है और ऐक्य प्रत्यक्ष तो एक ही है तत्काल तो है तत्काल ऐसे तो देश है देवदत्त तो ऐक्य इसका प्रत्यक्ष होने उपलक्ष्य का देश काला दे भान संभव प्रत्यक्ष ज्ञान में तो जो उपलक्ष्य का है देश काल उनका भी भान आएगा आने से तो प्रत्यक्ष में तो संबंध भान होगा ही होगा कि साधे जो ज्ञान है जब शाब्द ज्ञान लेंगे तात्पर्य विषय से भान नियम जो तात्पर्य का विषय है शाब्द ज्ञान में वही भान होगा फjh. तो होने से अभेद मात्र विषय तात्पर्य है अभेद अभेदमात्र तो होने से शाब्दम एवं एकदाह में अभिप्रेत्य शब्द ज्ञान ही निर्विकल्प ज्ञान का उदाहरण है प्रत्यक्ष तो ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान का उदाहरण नहीं है मूल में कहा स्वयं देवदत्ता तत्वसी इत्यादि ये शब्द ज्ञान ही निर्विकल्प का उदाहरण तो शाब्द ज्ञान से यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है क्योंकि विषय अगर समीकृष्ट है तो शाब्द ज्ञान से प्रत्यक्ष होगा ये पहले विचार हुआ उसको खंडन नहीं कर रहा है किंतु तो कह रहा है प्रत्यक्ष होने पर भी संबंध अंश में तात्पर्य नहीं होने से उसको नहीं लेगा तो ज्ञान केवल पिंड मात्र का ही कराएगा सीधा ये तो स्वयं नहीं बोल करके ये देवदत्त ये अर्थात तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान होने से यहाँ और किसी प्रकार के संबंध का तो भान ही नहीं है अर्थात तो यहाँ देश काल का प्रत्यक्ष लाने का कोई जरूरत नहीं ये प्रत्यक्ष देवदत्त कहने से मगर देवदत्तत्व देवदत्त, तो, देवदत्त तो जाति नहीं होता है हाँ जैसे अयम देवदत्त कहने से अगर एक लक्षण वाक्य होगा ये लक्षण वाक्य होगा इसको निर्विकल्पक ज्ञान माना जाएगा क्योंकि हम किसी प्रकार के संबंध का कोई विवक्षा नहीं करा रहे हैं जब अयम घट कहते हैं वहां घटत जाति को लेकर के कहा जाएगा तो वो सभी विकल्प हो सकता है किन्तु अयम देवदत्त कहने से यहाँ हम जाति इत्यादि का विवक्षा नहीं कर रहे हैं वो माना जाएगा आगे उसका टीका में और दृष्टांत तो देते हैं इसी प्रकार के प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि अवान्तर वाक्यम आदि शब्दार्थ प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र देखिए जब कोई पूछा कस चंद्र उत्तर दिया कि प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र तो इसलिए चंद्र का जो प्रकृष्ट प्रकाश है इसका एक धर्म है तो अभी जो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कहा तब तो यह तो धर्म विशिष्ट धर्मिका कथन किया होने से यह तो सभी कल्प का ज्ञान होना चाहिए तो कहता है प्रकृष्ट प्रकाश रूप धर्म का कथन होने पर भी भूभूत सा था चंद्र प्रातिपदी अर्थ में इसलिए उत्तर भी होगा चंद्र प्रातिपदी का अर्थ धर्म यद्यपि कहा उपलक्षण तु न किंतु त्पर्य नहीं होने से ये ग्रहण नहीं होगा प्रकृष्ट प्रकाश उपलक्षण के द्वारा वो चंद्र को ग्रहण करके केवल चंद्र रूप को ही ग्रहण कर लेगा प्रकृष्ट प्रकाश को नहीं लेगा इसलिए प्रकृष्ट प्रकाश का जो संबंध चंद्र के साथ उसको भी नहीं लेगा क्योंकि वो उसका मतलब बुभुत्साह का विषय ही नहीं था तात्पर्य का विषय नहीं था इसलिए जहां भी कोई लक्षण वाक्य इसी प्रकार होगा अयम देवदत्त इसी प्रकार के वाक्य में भी ये भी अर्थात निर्विकल्प को माना जाएगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये सभी निर्विकल्प अर्थात इसमें कोई संबंध का विवक्षा नहीं है ये प्रकृष्ट, इसमें अर्थ का प्राथमिक को लेगा नहीं जो प्रकृष्ट प्रकाश जो प्रकाश है वो चंद्र के साथ प्रकाश का संबंध है क्योंकि चंद्र का प्रकाश कहते है ना तो ये संबंध है किन्तु संबंध अभी तात्पर्य का विषय नहीं होने से ये ज्ञान का विषय नहीं बनेगा अर्थबोध का अर्थ का बोध नहीं करवाएगा केवल ये प्रातिपदिक का बोध करवाएगा अर्थ का मतलब प्रक। प्रकृष्ट प्रकाश अर्थ को लेगा नहीं चंद्र अर्थ को बोध तो कराएगा चंद्र प्रातिपदिक चंद्र का अर्थ हो गया वो जो चंद्र पदार्थ का पदार्थ का बोध करेगा प्रकाश को बोध नहीं कराएगा जब बहुत तो प्रकाश प्रकाश से विशिष्ट चंद्र को मतलब तो फिर प्रकृष्ट प्रकाश तो क्या था धर्म का कथन किया धर्म का कथन किया करने से हम धर्म को पकड़ करके ही तो धर्म के पास पहुँचेंगे तो जब धर्म को पकड़ करके हम धर्म के पास पहुँचेंगे तो वो धर्म को छोड़ ही देगा क्यों क्योंकि उसमें बुत्सा नहीं जैसे मतलब गंगा पार जाने के लिए वो नाव को ले करके जाएगा किंतु तो नाव को छोड़ ही देगा ये तो केवल माध्यम था इसलिए केवल चंद्र प्राप्ति को अर्थ को ही बोधन कराएगा इसको कहते हैं जितने लक्षण वाक्य होते हैं लक्षण सर्वदा अर्थमात्र को बोधन कराना चाहता है जैसे लक्ष्मी को बोध करके हाँ अर्थात वो संबंध को बोधन नहीं कर उसके उसमें तात्पर्य नहीं है तो नहीं होने से ये निर्विकल्प माने जाएंगे ठीक है आगे प्रत्यक्ष लक्ष्य वाक्य जन्य ज्ञान से लक्ष्य तो अभिधानम अत्यंत असंगतम हम प्रत्यक्ष का विचार कर रहे थे उसको भाग कर दिए सविकल्प का निर्विकल्प निर्विकल्प को प्रत्यक्ष को लक्ष्य बना करके अब वाक्यजन्य ज्ञान को निर्विकल्प को प्रत्यक्ष करे ये तो असंगत हुआ ज्ञान वाक्य से हुआ और ज्ञान को अप्रत्यक्ष कहते हैं अत्यंत असंगतम इति न संकते मूल में कहता है ननु शाब्दम इदम ज्ञानम न प्रत्यक्षम इंद्रिय अजन्य तो आत्व पक्षी कहता है ये तो शाब्द ज्ञान हुआ क्योंकि ये इंद्रिय जन्य नहीं हुआ चेत सिद्धांत कहता की न टीकाने शाब्द ज्ञान से इंद्रिय अजन्य प्रत्यक्ष सिद्धांत कहता है कि हमारा प्रयोजक प्रत्यक्ष का प्रयोजक अभिन्न हो जाना चाहिए अर्थात तो प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभिन्न अगर हो जाएगा प्रमाण वृत्ति वित्तीय अवचिन्न चैतन्य विषय चैतन्य अगर अभिन्न हो जाएगा हम उसको प्रत्यक्ष कहेंगे वो ज्ञान हो चाहे आपको शब्दों से हो चाहे कैसे भी हो हमारा प्रत्यक्ष का लक्षण जाना चाहिए क्योंकि पूर्व पक्षी का मत है कि इंद्रिय जन्य होने से प्रत्यक्ष सिद्धांत उसको निराकरण कर दिया था हमको इंद्रियजन्य का लक्षण हमारा प्रयोजन नहीं है वो हमको तो दोनों अवच्छिन्न चैतन्य वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय अवचिन्न चैतन्य समान होना है अरे यहाँ ये दोनों हो रहे हैं दिखाते हैं शब्द ज्ञानस्य से इंद्रिय अजन्य निरुक्त प्रत्यक्ष प्रयोजक सत्वे संत विषयक वाक्यजन्य ज्ञानस्य अपि प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्ष अगर विषय संनिहित है सन्निकृष्ट है तो संहित विषयक वाक्य जन्य ज्ञा ज्ञान उसको भी प्रत्यक्ष अंकेले से कहे तो शब्द से होने पर भी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाएगा इसलिए न असंगतम आशय न आह मूल में इतनी चेत न सिद्धांत कहता नहीं इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्षत्व तंत्रम जन्य होगा तो प्रत्यक्ष होगा ये बात नहीं है तंत्र अर्थात तो उसका कारण नियम इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्षत्वे तंत्र तंत्र अर्थात यहाँ दर्शन तंत्र शब्द का अर्थ होता है दर्शन यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ नियम ये नियम नहीं है क्यों दूषित हमने दूषण कर दिया था इंद्रिय जन्य को प्रत्यक्ष कहेंगे आप मनो को भी इंद्रिय मानते हैं मनोजन्य अनुमिति को भी प्रत्यक्ष आपको कहना पड़ेगा ये दो सौ तो फिर किसको आप प्रत्यक्ष कहते हैं किंतु सिद्धांत कहता है कि किंतु योग्य वर्तमान विषय तत्व सती प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्य अभिन्न ये ज्ञान का तो प्रत्यक्ष है ठीक है इंद्रिय जन्य मनोरूप इंद्रिय जन्य अनुमित आदो अति व्याप्ति आदि प्रदर्शन इंद्रिय जन्य को प्रत्यक्ष कहेंगे मन भी इंद्रिय है मनोरूप इंद्रिय जन्य अनुमित आदो अति हो जाएगी अति दर्शनेन दर्शन दूषितत्व दूषण के हैं उत्तम विस्मृतिय पृछती पूर्व उसको भूल गया भूल करके फिर पूछता है मूल में किन्तु फिर किम अर्थात तो पूर्व पक्षी का अंश है किम अर्थात आपने अगर प्रत्यक्ष को इंद्रिय जन्य नहीं माना तो फिर प्रत्यक्ष किम सिद्धांत कहता है कि तू, तू तो अर्थात पूर्व से अलग करके योग्य वर्तमान विषय सती प्रमाण चैतन पूर्व पक्षी का था इंद्रियजन्य तुम तो उससे विलक्षण करने के लिए तू कहा टीका में प्रोक्तम स्मार सिद्धांत जो पहले कहा था उसको फिर स्मरण कराता है योग्य आघट योग्यवर्न विषय पूर्व उत्तर प्रमाणचैतन्योग्य वर्तमानिन्न चैतन्य भिन्न भोजन से ज्ञानगत प्रत्यक्ष तथा तत्व योग्य वर्तमान सती प्रमाण चैतन्य विषयावचि चैतन्य अभिन्न च विशेष एवं पूर्वम कहा गया था तथा भी तत्वे तत्वे अर्थात भा ज्ञाता परामर्शन तत्व पूर्व का कहते हैं अर्थात पूर्वम उत्तर योग्य वर्तमान सति प्रमाण चैतन्य विषयक्य विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न ये विशेष अभाव अर्थात ये स्थान पर भी हम जो पहले लक्षण कहे थे उससे वर्तमान ये जो विचार चला है ये दोनों में कोई अंतर नहीं है तो जब हमको शाद से ज्ञान हुआ स्वयं देवदत्त तो यहाँ भी प्रमाण चैतन्य और योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य ये दोनों समान हो गए तो होने से एवं उत्तम एवं अर्थात समान हो गया था इसको प्रत्यक्ष कहा जाएगा तथा तो प्रमाण चैतन्य से योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्न पूर्व उत्तम भाव तो ज्ञानगत प्रत्यक्षता का ये लक्षण यहाँ भी घटता है इसलिए इसको भी प्रत्यक्ष कहेंगे आगे तथा इंद्रियजन्य अप्रयोजकत्वे प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रिय प्रयोजकत्व नहीं रहा का इंद्रिय नया एक प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष वेदांति मत में इंद्रिय प्रयोजक नहीं रहा सिद्धांत कहतेजक इंद्रिय प्रयोजक नहीं रहा निरुक्त प्रयोजक्य वृत्ति चैतन्य दोनों एक हो जाए प्रयोजक हुआ तो सती इदल अभी निष्कर्ष हुआ मूल में तो स्वयं देवदत्त इति वाक्य जन्य ज्ञान से वाक्य से ज्ञान हुआ सन्निकृष्ट विषय तया तो विषय अगर सन्निकृष्ट हो जाएगा वाक्य से होने पर भी वही निश्चित अंतकरण वृत्ति अभिभोग में न सामने में अगर देवदत्त है वही निश्चित अंतकरण वृत्ति होगा होने से देवदत्त अवच्छिन्न चैतन्य देवदत्त हो गया विषय तो विषय अवच्छिन्न चैतन्य और वही निश्चित अंतकरण वृत्ति हुआ है तो वृत्ति अवचिन्न चैतन्य अभेद है होने से स्वयं देवदत्त वाक्य जन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष कहेंगे टीका में न लौकिक उदाहरण संभव है अभी यहाँ देवत सामने में खड़ा है इसलिए आपको दे दिए उदाहरण दे दिए ठीक है किन्तु वैदिक वैदिकम भी दो मात्रा है वै कम न संभवती तो केवल शास्त्रजन्य है वहां तो ये नहीं हो पाएगा सामने विषय नहीं रहेगा न संभवतीम अरे केन विज्ञानियात्यादि श्रुतिया प्रमादुर प्रमातुर तो निराशा जब आप तत तुम ऐसी इस प्रकार की ऐक्य करेंगे यहाँ तो स्वयं देवदत्त कहने का समय देवदत्त सामने में है अंतकरण वृत्ति बन गया और दोनों एक हो गया जब तुम तो, तो मसी कहेंगे तो कहेंगे वहाँ भी तुम पद का प्रत्यक्ष हो जाएगा तत्व पद का प्रत्यक्ष हो जाएगा और दोनों में तदाकार वृत्ति बन जाएगा जैसे देवदत्त प्रत्यक्ष हो रहा हैं ऐसे वहाँ भी तुम पद का वो जो पदार्थ है जिसको जैसे यहां देवदत्त को सौ कहते हैं और से भी कहते हैं वहाँ भी ऐसे जो चैतन्य है साक्षी है उसी कही तुम पद से कहेंगे और तत्पद से कहेंगे वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा पूर्व पक्षी कहता है कि की विज्ञातारम अरे के नीजानियत जो विज्ञाता है साक्षी है उसको कैसे प्रत्यक्ष करेंगे देवदत्त को तो प्रत्यक्ष कर तो वो साक्षी को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे साक्षी को अगर प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे साक्षी विषय भी बनेगा नहीं और विषय अव छिन्न चैतन्य अभिन्न कैसे होगा ये नहीं बनेगा पूर्व पक्षी कहता है कि वैदिक न संभवती क्योंकि वैदिक में जो विषय है विज्ञाताराम अरे खेनिया प्रमातु विषय तो निराशा तो वहां जो विषय है जो साक्षी प्रमातु अर्था साक्षी तो वो विषय बनेगा ही नहीं तत्व अभिन्न तोम पदार्थ प्रमात्री चैतन्य तत्पदार्थ अभिन्न तोम पदार्थ यहाँ प्रमात अर्था साक्षी तत्व पदार्थ जो है साक्षी प्रमात्र चैतन्य से विषय व छिन्न चैतन्य तो अभाव क्योंकि यहाँ जो विषय हुआ तत्पदार्थ का जो लक्ष्य साक्षी वो विषय ही अर्थात तदाकारो वृत्ति नहीं हो रहा है वो विषय ही नहीं बन रहा है नहीं बन रहे से प्रमात्री चैतन्य से विषय अवचिन्न चैतन्य अभा तत्पदार्थ अभिन्न तुम पदार्थ प्रमात विषय चैतन्य अभावत ये तो विषय का तो प्रत्यक्ष प्रमात्र चैतन्य और विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभाव अच्छा प्रमात्र चैतन्य और साक्षी चैतन्य साक्षी चैतन्य से यहाँ प्रमाण चैतन्य को लेना पड़ेगा क्योंकि आगे तो विषयावच्छिन्न चैतन्य तो अलग रखा है इसलिए प्रमात्री चैतन्य प्रमात्री को प्रमाता को यहाँ विषय नहीं कहेंगे क्योंकि विषयावच्छिन्न चैतन्य आगे दे रहा है ना इसलिए यहाँ प्रमात्री चैतन्य अर्थात तो यहाँ अर्थात जो वृत्तीय चैतन्य और विषय चैतन्य ये अभाव फिर भी इसको थोड़ा मैं स्पष्ट करके करूंगा पंक्ति तो प्रमात्री लिखा है प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन हाँ यहाँ की तो साक्षी क्योंकि तत् तो तुम तो तो पदार्थ अभिन्न तत्व तो तो पदार्थ जी साक्षी को लेना है को नहीं विषय ये तो विषय प्रत्यक्ष का लक्षण हो जाएगा मतलब प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य होंगे तो ये विषय प्रत्यक्ष का बात आ जाएगा कि हम लोग अभी मतलब ज्ञानगत प्रत्यक्ष का विचार चल रहे थे ज्ञान का तो प्रत्यक्ष ही होना चाहिए इसलिए तत्व पदार्थ अभिन्न तवम पदार्थ प्रमात्री चैतन्य से अभिषे अवचिन्ह चैतन्य तो अभाव ठीक है ठीक है ठीक है क्या कहते हैं यहाँ विषय जो साक्षी है वो विषय बनना चाहिए साक्षी विषय होना चाहिए वृत्ति तो वृत्ति अलग है यहाँ वृत्ति को लाई नहीं बिल्कुल है कहते हैं कि जो साक्षी है वो ही विषय नहीं बन रहा है, है। वो साक्षी अगर विषय बनेगा तब तो कहते हैं कि जो प्रमात्री चैतन्य प्रमात्री अर्थात प्रमाता यह विषय को कहते हैं जो साक्षी वो विषय अवच्छिन्न चैतन्य बन नहीं रहा है जो प्रमात्र है वो विषय नहीं बन रहा है अर्थात प्रमात्री चैतन्य विषय चैतन्य नहीं हो रहा है वही बात यहाँ कहें प्रमात चैतन्य से विषय अवचिन्न वच्य चैतन्य तो अभावत यहाँ अभेदा तो नहीं मतलब अभेद का विचार नहीं है जो साक्षी है वो विषय बनना चाहिए किन्तु साक्षी विषय नहीं बन रहा है इसलिए कहते हैं प्रमात्री चैतन्य से प्रमात्र शब्द का अर्थ साक्षी साक्षी चैतन्य से विषय अवच्छिन्न चैतन्य तो अभावत वो विषय नहीं बन रहा है एवं अभावत निरुक्त प्रयोजक से तो प्रयोजक क्या था विषय अवच्छिन्न चैतन्य वित्तीय अवच्छिन्न चैतन्य समान होना चाहिए तो विषय हो गया साक्षी तो साक्षी अवच्छिन्न चैतन्य विषय चैतन्य होना चाहिए वो नहीं बन रहा नहीं बनने से वित्तीय अवचिन्न चैतन्य के साथ कैसे होगा एवं मूल में कहा एवं सी इत्यादि अपि कह रहा है कि ज्ञान भी स्वयं जैसा ही होगा पूर्व पक्षी कहा कि नहीं होगा सिद्धांत कह रहा है कि होगा कैसे होगा सिद्धांति मूल में कह रहे त्र प्रमाविषय तथा वृत्तिपहित साक्षी विषय बनता है अर्थात जो तत्वमसी वाक्य जन्य जो ज्ञान होगा ये ब्रह्माकार वृत्ति होगा ब्रह्माकार वृत्ति में साक्षी विषय ही बनता है तदाकार वृत्ति होता है आज सुबह विचार होता वृत्ति व्याप्ति तो होगा किंतु फल व्याप्ति हमको चाहिए वृत्ति होना चाहिए वृत्ति और बची ना हमको मिलना चाहिए साक्षी अगर विषय बन जाएगा साक्षी विषय बनता है क्योंकि साक्षी आकार वृत्ति होता है ब्रह्माकार वृत्ति जो कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति का विषय कौन है ब्रह्म ही है वही साक्षी शब्द से हम कहते हैं ब्रह्म विषय बनता है तो ब्रह्माकार वृत्ति होती है हमको चाहिए कि ब्रह्माकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और विषय अवच्छिन्न चैतन्य विषय हुआ ब्रह्म साक्षी जो है कहते हैं कि ये विषय बनता है तभी तो वृत्ति बनता है तो विषय बनने से चैतन्य अवच्छिन्न होकर के दोनों एक होंगे कुरु क्या कहता था कि ये ब्रह्म विषय बनेगा ही नहीं तो क्यों कहते हैं विज्ञातारंभ अरे कहना बीजानिय सिद्धांत ही कहता है कि तत्र तरह विषय तया प्रमा दाक्षी ब्रह्म विषय बनेगा तभी तो ब्रह्मकर तो वृत्ति होता है तो होने से तद उभय अभद दो चैतन्य अभिनय हो जाएंगे अर्थात ब्रह्म वृत्ति बनेगा ब्रह्म विषय भी बनेगा तो ब्रह्म के जो विषय बनेगा वहाँ असौ अर्थात भिन्न तो नहीं है अहमत्व न बनेगा अर्थात में अर्थात मैं जान रहा हूँ इस प्रकार क्यों आएगा आयेगा विषय भी, भी बनेगा ठीक है मैं अच्छा हर समय ओम केशव शंकर भाषा कृत भगवंत